पुराण रुद्र से हिता उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए सोलह दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ पूर्वक वहां आई उनके नाम इस प्रकार है सरस्वती लक्ष्मी सावित्री गंगा अदिति सती लोपामुद्रा अरुंधति अहिल्या तुलसी स्वाहा रोहिणी पृथ्वी सतरूपा संज्ञा तथा रति ये देवांगनाएँ तथा तो मनोहारिणी देवकन्या नागकन्या और मुनि कन्याएं भी वहां आ पहुँची वहाँ जितनी स्त्रियॉँ उपस्थित थे, उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें कही तदनंतर प्रसन्न हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आगमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया इस अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा भगवान पार्वती का पानी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है बताइए मेरे प्राणनाथ को जो सर्वथा रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए महेश्वर आपके इस विवाहोत्सव में सब लोग सुखी हुए हैं केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ देव शंकर प्रसन्न होइए और मुझे सन्नास कीजिए दीन बंधो परम प्रभो अपने कही हुई बात को सत्य कीजिए चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो ऐसा जानकर आप मुझ पर दया कीजिए दिनों पर दया करने वाले नाथ सबको आनंद प्रदान करने वाले अपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन्न बनाइए मेरे प्राण नाथ के जीवित होने पर ही अपने प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विवाह परिपूर्ण होगा इसमें सही संशय नहीं है सर्वेश्वर आप सब कुछ करने में समर्थ हैं क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं यहां अधिक कहने से क्या लाभ सर्वेश्वर आप शीघ्र ही मेरे पति को जीवित कीजिए ऐसा कहकर रति ने गांठ में बंधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हानाथ हानाथ कहकर रोने लगी रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली प्रभो आपका नाम भक्तवत्सल है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 उस भस्म से प्रकट हो गया अपने पति को वैसे ही रूप आकृति मंद मुस्कान और धनुष्वाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया वह कितार्थ हो गई उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारम्बार स्तमन किया पत्नी सहित काम की की हुई स्तुति को सुनकर दया हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले